त्रिका विन्यावली कहे बिन रहो न परत कहे राम रस न रहत से सुसाहिब की ओट जन खोटो खरो काली करम की रामी सहत करत विचार सार पतन कहु कछु सकल बड़ाई सब कहा ते लहत नाथ की महिमा सुन समझिया पनी और कहे प्रभु आप माय बाप तो साचो तुलसी कहत। मेरी तो थोरी है हत हे श्री राम जी कहे बिना तो रहा नहीं जाता और कह देने पर कुछ रस मजा नहीं रह जाता बात यह है कि आप सरीखे श्रेष्ठ स्वामी का आश्रय पाकर भी मैं आपका बुरा या भला सेवक काल और कर्म के कारण असह्य दुख भोग रहा हूं। ब्याघ निषाद आदि के बड़पन पर विचार करता हूं पर कहीं कुछ भी रहस्य नहीं मिलता कि इन सब लोगों ने कहां से बड़पन प्राप्त किया सुना जाता है आपने ही इनको दीन जानकर अपना लिया जिससे ये सब महान पुज्य हो गए आपकी ऐसी महिमा सुन समझ जब अपनी दशा की ओर देखता हूँ तो निराश हो जाता हूँ और घबराहट से हृदय जलने लगता है दीन और पतितों को उतारने वाले होकर भी मुझ शरणागत दीन को अब तक क्यों नहीं अपनाया यही सोचकर हृदय में जलन होने लगती है और किसी से मनमानी बातें कह बैठता हूँ और कहूँ भी किस्से क्योंकि न तो मेरा कोई मित्र है न सच्चा सेवक है न सुलक्षणा स्त्री है और न ना कोई नाथ है मेरे तो माँ बाप आप ही हैं तुलसी यह सच्ची बात कह रहा है मेरी तो थोड़ी सी बात है बिगड़ी होने पर भी सुधर जाएगी किंतु बलिहारी मैं आपकी सफद खा कह रहा हूँ मैं तो आपकी बात ही रखना चाहता हूँ कहीं आपका पतित पावन और शरणागत वसल बाना न लज दीन बंध दूर किये दीन को नूसरी सरन आप को भले है सब आप चरण पाहन पस पतंग को भी निश चरण का निधान किये सुवरण दंडक पुहमि पाये पर सिनीत भई उकठे बिठप लागे फूलन परन नाम देव सह दुख तोसो तोसो कहत तो तुही तुलसी को आरती हे दीन यदि आपने इस दीन को अपनी शरण से हटा दिया तो फिर इसे और कहीं शरण ना मिलेगी क्योंकि अपनी भलाई चाहने वाले तो प्राय सभी हैं किंतु अपने दासों का भला चाहने वाला कोई बिरला श्री राम जी सब का भला करने वाले तो आपके चरण ही हैं, आपके के से भले बुरे सभी का कल्याण होता है पत्थर की शिला हल्या पशु बंदर रिछ पक्षी जटायु कोल फिल राक्षस विभीषण आदि को हे कृपा निधान आपने कांच से सोना बना दिया विषय थे जिनको मुक्त कर दिया दंडकवन की भूमि आपके चरणों का स्पर्श होते ही पवित्र हो गई और उखड़े हुए सूखे पेड़ फिर फूलने फलने लगे आपका पतित पावन नाम जो आपसे विमुख है उनका भी कल्याण करता है शत्रुभाव से भजने वाले भी तर जाते हैं हे देव संसार में असह्य दुखों और पापों का नाश करने वाला आपको छोड़कर दूसरा कोई नहीं है आप शील के समुद्र हैं अतएव आपसे नीचे ऊंची बात करने में भी शोभा ही है अधिक क्या कहूँ तुलसी के दुख दूर करने वाले तो बस आप सरीखे एक आप ही हैं इसी से शरण पढ़ाऊ जान पहचान में बिसारे हों कृपा निधान ए तो मान ठीठ हो उलट देत खोरी हों करत जतन जासो जेर बेको जोग जन ता क्यों हो जो सो अभागो बैठो तो रिह मोसो दोष कोश को भुवन कोस दूसरो न आपने समूझ सूझ आयो टक तोरिह गाड़ी के स्वान की नाई माया मोह की बड़ाई छिनहितजत छिन भजत बहो रिहो बड़ो साई द्रोशी न बराबरी मेरी गो को नाथ की शपथ किय कहत करो रिहो दूर की जय द्वार ते लवार लाल की प्रपंची सुधा सो सलिली जो गहडोरिह दाखिये नी के सुधार नीच को डारिये मार दूहु की बिचारी अब न निहोरी हों तुलसी कही है साची रेख बार बार खाजी ढील किये नाम महिमा की नाम बोरीहो ये कृपा निधान मैंने जान पहचान कर भी आपको भुला दिया है और खमंड के मारे इतना ढीठ हो गया हूँ कि उल्टा आप ही पर दोष मरता हूँ कि आप शील सिंधु होकर भी मुझे अपनाते नहीं हैं जिससे प्रीति जोड़ने के लिए बड़े बड़े योगी यज्ञ किया करते हैं उससे ज्यो करके कुछ प्रीति जुड़ गई थी पर मैं अभागा उसे भी तोड़ बैठा मुझश रीखा पापों का खजाना चौदहों लोगों में दूसरा नहीं है अपनी समझ में मैं खूब ढूंढ चुका हूँ जैसे गाड़ी के पीछे लगा हुआ कुत्ता कभी तो गाड़ी को छोड़कर इधर उधर भाग जाता है और कभी फिर उसके साथ हो लेता है वैसे ही मैं क्षण भर में तो माया मोह के बड़प्पन को छोड़ बैठता हूँ और दूसरे ही क्षण फिर उसी में रम जाता हूँ मैं आपकी करोड़ों शपथ खाकर कह रहा हूँ कि स्वामी के साथ द्रोह करने वाला मेरी बराबरी का दूसरा कोई भी नहीं है इसलिए मुझे झूठे लालची और ठग को दरवाजे से हटा दीजिए नहीं तो मैं अमृत सरीखा जल सूखरी की तरह गंदला कर डालूंगा आपका भक्त कहा कर बुरे कर्म करूँगा तो आपके निर्मल यश में कलंक लग जाएगा अत्य या तो मुझे अच्छी तरह सुधार कर अपनी शरण में रख लीजिए नहीं तो मुझे नीच को मार ही डालिए बस अब आप ही इन दोनों बातों पर विचार कर लीजिए अब मैं आपका निबोरा ना करूंगा। तुलसी ने बार बार लकीर खींचकर सच्ची बात कह दी है यदि आप भी देरी करेंगे तो मैं आपके नाम की महिमा रूपी नौका को दुबा दूँगा मेरी दुर्दशा देख लोग आपके नाम का विश्वास छोड़ देंगे रावरी सुधारी जो बिगारी बिग रह कहो बलिद की न लोक कहाँ कहेगो प्रभु को उदास भाव जन को पाप प्रभाव दो भात दिन बंधु दीन दुख दहेगो मैं तो दियो छाती पविल्यो कलिकाल दबी सासत सहत पर बस को न सहे बाकी बने कृपाले गो तेरे मुंह फेरे मोहसे कायर कपूतर का लटे लटपटे पटेनी क्यो कौ। कौन परिगहे गो काल पाये फिरत सात आल सभी की तो ही, ही न कर्म राम तुलसी पे नाथ के निभा है निभा है यदि आपकी सुधारी हुई मेरी बात मेरे बिगाने से बिगड़ जाएगी तो मैं तुम्हारी भलैया लेता हूँ फिर वेद की तो जाने दीजिए संसार क्या कहेगा वेद में कुछ भी लिखा हो संसार तो यही कहेगा कि तुलसी ही ईश्वर है क्योंकि उसने राम जी की बनाई बात को बिगाड़ दिया प्रभु की उदासीनता और मुझदास के पापों का प्रभाव यदि ये दोनों मिल गए तो हे दीन बंधो यह दिन दुख के मारे जल मरेगा मैं तो महापापी हूँ ही पर आप भी उदासीन हो जाएंगे मेरी बड़ी ही बुरी गति होगी मैंने तो अपनी छाती पर वज्र रख लिया है दुख सहने के लिए तैयार हूँ परंतु पाप नहीं छोड़ता क्योंकि कलयुग ने मुझे दबा रखा है इसी से कष्ट सह रहा हूँ मैं ही क्यों जो भी परतंत्र होगा उसे कष्ट सहने ही पड़ेंगे किंतु हे कृपालु आपको तो अपनी बाकी वृद्धावली के वश होकर मेरी रक्षा करनी ही पड़ेगी अभी न सही अंत समय तो मेरा बुरा हाल देखकर आपका यह उदासीन भाव रह नहीं सकता दयालु स्वभाव से मेरा दुख देखा ही नहीं जाएगा तब दौड़ बचाना होगा कर्मकांडी धर्मात्मा साधु सेवक विरक्त और विषय जीव ये सब तो अपने अपने भले कर्मों के अनुसार कहीं कोई सा स्थान पार ही जाएंगे परंतु आपके मुंह फेर लेने से अर्थात उदासीन हो जाने से मुझे तरीके कायर कुपूत क्रूर साधनहीन और पतित जीवों को कौन आश्रय देगा अर्थात कोई भी नहीं हे दयालोक काल पाकर सभी की दशा पलटती है सभी के दिन फिरते हैं परंतु आपको छोड़कर मुझे तो कभी कोई नहीं चाहेगा अर्थात आपके आश्रय को छोड़कर मुझे कहीं कोई स्थान नहीं मिलने का हे श्री राम जी आपकी शपथ खाकर वचन कर्म और मन से कहता हूँ कि यह तुलसी तो नाथ के ही निभाहे निभेगा